सुबह वाले सोप देव चित्त संसारी नो जिस क्या मानते हो वो हे ही है, रूप है। वो संसारी रूप है जो प्रवृत्ति विज्ञान धारा है ऊपरी ऊपरी की चीज़ है ना वो उसको तो छोड़ देनी चाहिए जो उसका होता है जो स्थाई तत्व है जो नित्य स्वरूप तत्व वह विज्ञान धारा है वही अवस्था तो में ग्रहण करना चाहिए ये वह कहते हैं शरीर मध्य वर्त दही मध्यम और हृदय शरीर परिमाण वाला जितना लंबा चौड़ा शरीर उतनी लंबी आत्मा है शरीर का मध्य में होता है शरीर के बाहर आत्मा है नहीं बाहर में कहीं आत्मा नहीं है शरीर है तो दिगंबर में चैन वादी मानते हैं उनके हिसाब है से मध्यम कह दिया अन्य शांत बहिप्य स्थिति अम्यम और दूसरे के मध्य उसके बाहर भी रहता है अंत में आता है शून्यम शून्य शून्यम अशून्य पर शून्य ये हो गया क्षण विज्ञान धारा वाले से ऊपर उठ करके बोल दिया जो माध्यमिक लोग बौद्ध में जो सबसे पहला शून्य विज्ञानवादी अब उसकी विपरीत दूसरा इतने नहीं है शून्य नहीं वो पूर्ण है वो पूर्ण अशून्य पूर्ण है वो ऐसा लोग खाते अंत में बिल्कुलवाद है आज परो अहम अन्य पढ़ा एक ईश्वर है और अहम अन्य और मैं दूसरा हूँ अच्छा पर अन्य पर मन ईश्वर मैं हूँ जीव और हम दोनों से बिंदु संसार जीव जगत ईश्वर तीन बार सर्ववाक प्रत्यय अगोचरी स्वरूप है यो विकल्प ऐसा सर्व वाक प्रत्यय का अगोचर वे तार जितने भी वाक जाल रही है शब्द जा रहे लोगों की अपनी अपनी परिकल्पनाएं कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है ये समस्त वाक ज्ञान वांग वांगमय जो ज्ञान है वांग में जापन्न जो आपकी जो वृत्ति रूपा ज्ञान है उस ज्ञान का और विषय है कौन स्वरूप आप ब्रह्मो और विषय स्वरूप यो विकल्प तुम इच्छा लेकिन उसमें जो आदमी विकल्प पैदा करना चाह रहा है उसे भेद पैदा करना चाहता है अभेद भेद करने के प्रयास इसके बाद दृष्टान्ध ना प्राण वाले में ही अब प्राण का ही स्थिति है उसका ही भेदन नहीं कर कोई नहीं कर सकता आत्म कौन भेदन करेगा है कई मुद्दी है, कन्या प्राणुम नारेद की मुद्दा आत्मना जब आप जो है प्राण का ही भेदन नहीं कर सकते दृष्टान पत्थर को जिस मिट्टी का ढेला सोचता है की मैं इस पत्थर को तोड़ दूंगा चूर्ण बना डालूंगा तो खुद ही चूर्ण है जब टकराएगा तो कोई ही न हो जाता है उसी प्रकार जब आत्मा अभेद्य और अभेद होने के और उससे जो भेद करने का प्रयास करता है वह आदमी किस प्रकार का आदमी है वो सानूनम खमप इ वह आकाश को भी वेस्ट करके जेब में रखना चाह रहा है वह ऐसा महाबुद्धिमान है जब सम्पूर्ण आकाश को जो है लपेट करके अपने जेब में बंद करना चाहता है जैसे चमड़ा उमड़ा कोई है कपड़ा और माल वगैरा होता है आप उसको मोड़ मार करके जेब में डाल देते नहीं डालते है। फेटा अपने उसको मोड़ दिया अपने तो हिसाब से अब तय करो ना करो जैसे जैसे घुसाते तो नहीं है तो होता है सच्चा तो तय करते बढ़िया ढंग से उसको जो है आयरन मार मोर करके फिट करके रखते हैं ढंग से देहा वाले आदमी को जुर्माल टांग दिया घुसा दिया कहीं कुछ कर सकते अब उसमें आप क्या देखें वैसे दौड़े कर सकते वे आकाश को वेस्टित करके जेब में रख सकता है क्या कभी नहीं रख सकता लेकिन वो आत्मा में जो भेद करने की सोच रहा है वो व्यक्ति उसी प्रकार का है जो आकाश को भी के समान वेस्टित करके अपने जेब में रखना चाह रहा है सो पानी व चपत बिया मारोडमी आकाश को सीढ़ी बना करके यहाँ स्वर्ग जाने की सोच रहा है तो आकाश मेरे लिए सीढ़ी बन जाएगा और मैं ऐसे आकाश को सीढ़ी बना लूंगा बना करके इसमें चढ़ूंगा चढ़ करके सीधा स्वर्ग चले जाऊंगा ऐसा सोचने वाला मूर्ख जैसे होता है वैसे महामूर्ख है जो आत्मा में भेड़ की परिकल्पना करता है जले खेच मीना संक्ष जल में जो मीन चल रहा है मछली उसके जो पग चिन्ह को ढूंढने की प्रयास करने वाला ऐसे ही आदमी है वो हेच खेच और आकाश में जो पक्षी उड़ रहे हैं उन पक्षियों का पग पक चिन्ह को खोजने के प्रयास करने वाला के आदमी है ऐसे में तुम तो बेकल्पना कर रहे हो और यहाँ देख दिया तो दे और विलास चला रखे हो जो वाणी का विषय ही नहीं हो सकता उसको आप विषय बना करके बड़ा ढंग से दे पुरोसने की सोच रहे हो आप दुनिया के सामने में और को विभिन्न संप्रदायों के द्वारा सब दुनिया को बेकूफ़ बना रखे हैं वाकई में सच्चाई तो ये है एक तो दुनिया पर चल रहा है कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब अज्ञानी पुरुष लोग स्वकृत भ्रांति के स्व परिकल्पित अविद्या के कारण से भ्रांति हो द्वारा ये सारा चीज बना ले तो पूर्व पक्षी कहता है तस्य फिर ये को कैसे तस्या? समे आत्मा मंत्र था ना तो बताया मंत्रों का अर्थ कैसे घटेगा वह जो मेरा आत्मा को जानो ऐसे तो प्रकार गुरु ही के प्रकार सम आत्मा की विद्या बताइए आप स्वयं किस प्रकार से इस श्रुति के कथन के आधार पर मैं अपने हाथ का अनुभव कर सकूंगा किन प्रकार ऐसा जो मैं जीव इति विद्याम विद्याम है? किस प्रकार किस से जान सऊंगा आप स्वयं बताइए कहते भाई बता दो दिया नीति ने फिर में नी समझ में आई ऐसा बुद्धू आदमी है चलो एक कहानी सुनाते है तेरी एक कहानी तुमको सुनायेगी और कहानी से शायद तेरी कब थोड़ी खुल जाए और तब भी ना खुले तो फिर क्या कहे फिर तो जाओ ना करो अपना जो है ना समझ में आरोप क्या बताए आख्याय का बताने जा रहे हैं सिद्धांत जवाब कथम से पूर्व था अत्र आख्या काम आच है सिद्धांत जवाब दे रहा है जवाब सीधे नहीं दे रहा है कैसे जान पाएंगे आप कोई साधन वादन नहीं बता रहा है एक बार एक आदमी था वो क्या किया गड़बड़ सड़बड़ गड़ किया गलती कर रही थी तो उसे जो बड़े थे ढक्का कहीं ना बड़े, तो बड़े आदमी जो बोल रहे है तो हो सकता है मैं गदा हूँ क्या बताए आप में मनुष्य सोच रहा था अब इन्होंने ऐसे कह दिया है इसलिए हमको संशय हो गया अब मैं गदा हूँ की मनुष्य अब गया तीसरे के पास महाराज आप बताओ कि हमारे जो है पिताजी ने ऐसा बोल दिया आप बताओ मैं क्या हूँ मैं मनुष्य की गदा हूँ आप समझाइए मेरे को ओके अच्छा सीधा बोलेंगे तो मनुष्य तो ये फिर उन्होंने ऐसे क्यों कहा था तर्क है आदमी अच्छा इधर चलो मेरे साथ ले गया पेड़ के सामने खड़ा कर दिया ये तुम हो क्या अरे ऐसी बात कर रहे हो मेरे पेड़ थोड़े हो मैं पेड़ से अलग हूँ मैं देख रहा पेड़ को पेड़ अलग मैं अलग इतना लंबा चौड़ा है मैं छोटा हूँ अच्छा तो पेड़ से अलग है ना अर्था तुम क्या है तुम पेड़ नहीं हो ठीक है हाँ मैं पेड़ नहीं चल आगे चलो मकान क्या है ए, ए, नहीं। नहीं, नहीं, तो मैं थोड़ी हूँ अरे मैं देव अलग हूँ ये मकान अलग है अच्छा अर्था तुम क्या हो बताओ तुम मकान नहीं हो ना हाँ मैं मकान नहीं हूँ ठीक है आगे चलो ऐसे करते करते जितनी वस्तु हो सकती है आस सबके पास कुत्ता बिल्ली गए गए अरे भाई तू तो गधा नहीं है न फिर क्या है तुम मैं गधा नहीं हूँ अरे तुम तो तो तो ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं फिर क्या हो बोलना की जरूरत है क्या तुम मनुष्य है स्वतः सिद्ध हो गया की मैं मनुष्य हूँ और तब भी न समझ में आए उस आदमी को समझाने की जरूरत ही नहीं महागधा है ए, यही तो नीति नीति कहा है नीति नीति तो यही कहता है नहीं नहीं नही ये तुम नहीं ये तुम नहीं ये तुम नहीं ये तुम तुमने, तुमने, तुमने, तुमने और है क्या जिन सबको देखने वाला जिन सब प्रकाशन करने वाला वो मैं अपना स्वरूप हूँ ये बात बताने की अलग से जरूरत नहीं है निषेध सर्व निषेध मात्र से ही अवशेष आपका स्वरूप है ये अपने आप सिद्ध हो जाता है इसे आख्या का आरम्भ करते हैं कश्चित किला मनुष्य मुग्ध कोई ऐसा मनुष्य था एकदम मुग्ध था में बुद्धि बुद्धि वाला वाला मोटी वाला किसी किसी ने ने जो है अपराध के द्वारा कोई किए वो आदमी ने क्या किया कोई अपराध कर दिया वो अपराध करने पर किसी अन्यो ने क्या किया डांटते हुए कार मनुष्य नहीं है अब मूर्ख उठाई ऐसे उसने क्या सोचा सब वो निश्चय सोचने लगा भाई क्या है मैं पता नहीं इन्होंने कहा जे तुम तो मनुष्य नहीं हो इसका मतलब हो सकता है मैं मनुष्य नहीं हूँ कोई कुछ पता नहीं क्या होगा मैं इसलिए बड़ी मूड बुद्धि वाला होने से वह अपने ही बारे में अपने मनुष्यत्व का निश्चित करार लेने के लिए किसी दूसरे आदमी के पास गया और पूछा प्रवीतो भगवान अच्छा आप बताइये मैं कौन हूँ अच्छा देखा बड़ा मूड है बताओ तो आपको आप पूछ रहा मैं कौन हूँ आदमी है दीख हाथ पैर वाला आदमी है और से पुरुष है मैं आदमी हूँ की औरत हूँ ये शंका करने की जरूरत है आपको कभी शंका हुई स्वप्न में शंका नहीं होती है की आपको की मैं औरतों की आदमी हो या विपरीत भी नहीं होता स्वप्र में भी आपने कभी आपने आप में औरत नहीं देखा क्यों नहीं देखते है? समझ में नहीं आता है उल्टा पुलटा देखा चाहिए कभी। कभी तो कम से बनता है नही मन पुरुष होता है और सप्ने पुरुष ही होता है तो लड़की स्वप्र देखती है तो अपने आप को लड़की के रूप में ही देखती है बड़ा आश्चर्य की बात इतनी दृढ़ वासना बन जाती है इस जागृत देह के प्रति इतना जो है अभिमान है आ सकती है इतनी तादात बता है कि स्वप्न में भी तो किंचित काल के लिए ड्रामा के में भी त्याग नहीं पाता है वहाँ भी जो है वो यही भाव लेके चलता है इसे कहते हैं अत्यंत तो मूढ़ा तो उसने समझ गया वो बुद्धिमान था दूसरा वो समझ गये तो बड़े मूढ़ता पर पूछ रहा है मैं कौन हूँ क्रमेण बोधी श्यामी उसने कहा की भाई देखो मैं तुमको क्रम से बोध कराऊंगा सीधे तुमको समझ में नहीं आएगा तो तर्क वितर्क करेगा इसलिए मैं तुमको धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप समझाता हूँ खराब होगा पेड़ पौधा सभी मिले गया सभी के पास ले जाकर के साफ से कहा तुम नहीं है तुम नहीं है तुम नहीं तुमने बोलते गया न तुम अमनुष्य इसलिए बंस निष्कर्ष दिया देखो इसलिए तुम अमनुष्य नहीं हो आ मनुष्य नहीं हो इसका मतलब क्या है मनुष्य ही हूं अब उसने बोला नहीं तुम तो आ मनुष्य नहीं हो क्यों तुम तो मनुष्य ही हो ऐसा बोला नहीं वो इतना बोलकर चुप हो गया तुम तो आ मनुष्य नहीं हो इत्य उत्तरा तो बृदांडक में भी है ना ने ती कर मौन हो गए हो या जो अभी वो बोल तो नहीं, वो, वो, वो तो बोलने तो पर आप फिर आप तो को डाल दिए ये नहीं नहीं जो है सो है ही, उसको क्या बताना है अलग सतम मुग्ध प्रत्याह और वह आचार्य जो भी बुद्धिमान पुरुष समुग्धा उस, उस आचार्य वाल पुरुष के प्रति वह मुग्ध बोलने लगा तम आचारवान पुरुष प्रति पुरुष जो भी था समझाने वाला उसके प्रति उस मुग्ध ने कहा क्या कहा भगवान तुम प्रवृत्ता अरे आप तो मुझे बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुए और नीति नेतिका हुआ तुष्टि बबूआ बाल चुप हो गए किन्न बोधी थी क्या आप मुझे बोध नहीं करा सकते हो तादेव तुम्हारा ऐसे आपकी भी बात मूड आदमी जैसे कह रहा है नेति ने साज निश्चय कर दिया मनुष्य तुम नहीं हो ये निश्चय करा दिया फिर भी वो कह रहा है अरे आप मेरे को बोल करने प्रवृत्त हुए चुप क्यों हो गए कि आप मुझे बोल नहीं करा सकते हो क्या ऐसा जो बोलने वाला मूड बुद्धि वाले के समान आप भी करे मैं आत्मा को कैसे जानूंगा अरे बता दिया ये अनात्मा तुम नहीं है बात खत्म हो गई ये सब जो अनात्मा है ये सब क्या है अनात्मा है इसे वहां पर बता ना पेड़ आदि क्या है मनुष्य है और तुम आ मनुष्य नहीं हो अदि नहीं हो का मतलब क्या आ मनुष्य नहीं हो अर्थात मनुष्य इसी पर तुम अनात्मा नहीं हो का मतलब क्या आत्मा हो ये तो सिद्ध हो गया लेकिन मूढ़ जैसा इस बात को कहने के बावजूद अनात्मा नहीं हो ऐसा सुनाने के बावजूद नहीं समझ पा रहा है जैसे वैसे आप ही जो है समझ भवतो वचनम् उसी प्रकार आपका भी यह वचन है मैं क्या प्रकार सदि को कैसे जान पाऊंगा इत्यादि जा आपका प्रश्न है ना उसी प्रकार की मनुष्य इतुक्ति अभी मनुष्य तम मात्र न प्रतिपदे स कथम मनुष्य मनुष्य तम मात्र प्रतिपद्यता बताओ जिसको कह दिया गया तुम आम अमनुष्य नहीं हो उसके बावजूद भी मनुष्यत्व का भान कर नहीं पाता अपने आप में मनुष्यत्व को निश्चय नहीं कर पाता है जो उसको तुम मनुष्य कह दो तो भी वो निश्चय नहीं कर पाएगा जिस व्यक्ति तो में दृढ़ बरा बता दिया गया तुम आम अमनुष्य नहीं हो ऐसे कहने के बाद जिस व्यक्ति के बुद्धि में मैं मनुष्य हूँ अगर मनुष्यत्व की प्रती नहीं होती निश्चय नहीं कर पाता है अपने बुद्धि से उस व्यक्ति का भी देखना सीधा तुम मनुष्य हो नहीं, गाय मान नहीं सकता है जैसे सब जितने भी आप देख रहे हैं आजकल की महात्मा सहात्मा सब क्या है तुम ब्रह्म ब्रह्मो सीधे बोल रहे हैं कौन समझ रहा है तुम ब्रह्म कहने से तो कोई मान रहा है क्या नम्हो कोई नहीं मानता सभी को तो सुनाया सन्यास होता तभी सुना देते तुम ब्रह्म हो बस ब्रह्मा बोलो बुलवाते भी है बोलो ना हम ब्रह्म से बोल मैं हम ब्रह्म से बोलता भी है वो बोलता है केवल बोलता है ना केवल अनुभव कुछ नहीं होता उसका यही सबसे भारी समस्या है इसे जब अनात्मा तुम नहीं हो ऐसे कहने के बावजूद यदि आपने आत्मत्व तो का अनुभूति नहीं कर सकता तुम आत्मा है कहने के बावजूद भी वह अवश्य आत्मा का अनुभव नहीं करता क्योंकि आत्मा का अनुभव करने का एक ही रास्ता है ये निश्चय करते जाना की शरीर आत्मा नहीं है मैं नहीं हूँ या मन मैं नहीं हूँ इंद्रिया मैं नहीं हूँ बुद्धि मैं नहीं हूँ जब प्राण में कोष में नहीं विज्ञान में कोष में नहीं कोई कोष में नहीं हो ऐसे सभी ये, ये ऐसे करते थे क्यों ये सब अनात्मा है ये सब क्या है अनात्मा है ये कैसे निश्चय हुआ क्योंकि इनकी बिना भी आप रह रहे हैं शरीर सो जाता है तो आप जीवे रहते हैं तभी तो अनुभव को आप जान रहे हैं कम से कम अस्तम ये तो कहा सोच रहे होते यदि आत्मा भी सो जाए जा जिस दिन तब क्या होगा है? सो जाए सो सकता है वो कभी नहीं सोच सकता है ना कृष्ण को ये शो कहते सो जा। तो कहते सो, सो जा मैं सारा संसार प्रलय हो नित्य जागृत नित्य साक्षर परोक्ष स्वरूप जागृत रूप होकर विभा फिर कैसे होगा तो निश्चय हम काम धंधा से कैसे करके अच्छा ठीक ये शरीर को तुम सुलाना चाहती है ना तो ठीक तो लोरी बोल मैं सो जाऊंगा और लोरी सुनाने लगी तो अपना वो शरीर सो गया मन बुद्धि तो सुलाया सुनाया आत्मा थोड़ी सो सकता है और कितना बड़ा ज्ञान दिया उन्होंने आत्मा तो सो ही नहीं सकता मैं जब पहले बोला आत्मा मैं नहीं सो सकता हूँ मैं नहीं सो सकता वहां पर वहां मैं तो आत्मा है अरे मैं सोगा तुम लोरी बोल मैं सोंगा यहाँ पर मैं का मतलब मन बुद्धि अहंकार संघात तो ये जो विशेषता है ना वो आत्मा के स्वरूप में तो उसी को देना है ध्यान दिला रहे हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को यदि जितना भी बोल कराव बोल बोध नहीं कर सकता यदि अनात्मा को आत्मा जो समझ रखा है ना वो व्यक्ति कभी निश्चय नहीं कर पाएगा अनात्मा तुम नहीं हो तुम आत्मा हो ऐसा कहा भी दो तो भी मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चय नहीं कर सकता इसलिए भाष्कर कहते हैं अश नासी मनुष्य नासी मनुष्य तुम अमनुष्य नहीं हो इतुक्त मनुष्यो यह न प्रतिबद्ध दे अपने आप के अंदर मनुष्यत्व का जो निश्चय नहीं कर सकता स ऐसा व्यक्ति को मनुष्यो इतोपी मनुष्योत्तम आत्म कथम प्रतिबद्ध तो मनुष्य से ऐसा कहने मात्र से वह अपने आप में मनुष्यत्व को कैसे निश्चय कर पाएगा कदापि निश्चय नहीं कर सकता तस्मात इसीलिए जैसा प्रशासन कार्य है उसके अनुसार आपको सब निश्चित कर लेना चाहिए यथाशास्त्रोपदेश आत्मा इसलिए ही आत्मा का बोध कभी ही समझनी चाहिए और अन्य कोई तरीका नहीं है इसको जानने का इधर एक दृष्टि से आप इस आत्मा को समझने की चेष्टा करोगे अपने वांग शक्ति मन शक्ति के आधार पर इसको ग्रहण करने की चेष्टा करोगे इसे कभी ग्रहण नहीं कर सकते श्रुति अधीन होकर श्रुति के कथित पद्धति के अनुसार चलता हुआ श्रुति के विचारों के विचार करते हुए शुर्त्युक्त तर्क, शुर्त्युक्त जो है, विचारों को लेकर चिंतन मनन करने वाला व्यक्ति ही वास्तव साधना का अनुभव कर सकता है नहीं अग्निर्द्यम त्रिनादि अन्य किंचित विदुम शक्य अग्नि की जो दाहियता है ये कोई चला सकता है अग्नि के अंदर जो स्वभावता है उस स्वभावता को उसको द्वारा जो, है, जो है उसको ये जो शरीर आदि अन्य अनाथ तो पदार्थ है ये कभी उसकी स्व प्रकाशता को भंग नहीं कर सकते ईश्वर इसके जो अद्वैत भाव है अभेद भाव है उस अभेद भाव को आपके वाणी और मन के अंदर परिकल्पित ईश्वर जाल के द्वारा उसके अंदर फिर उत्पत्ति नहीं हो सकती उसकी अभेदा को नाश आप नहीं कर सकते अतएव शास्त्रम इसलिए शास्त्र जो है ना आत्मस का बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ जैसे वहा आचार्य जो बुद्धिमान पुरुष उस अंति वाले के अंदर मनुष्यत्व को बोध कराने के लिए प्रवृत्त हुआ उसी प्रकार से आत्मा तो शरीरारियों में आत्म्रांति तो तो रखने वाला इन सामान्य जीवों के प्रसंसारित जीवों के लिए अज्ञानियों के लिए ही समझा रहे आत्मा बोध कराने के लिए शास्त्र भी प्रवृत्त हुआ है उसने क्या किया अमुषत्व प्रतिदिन जैसे वहां अमुनुष्यत्व का प्रतिदेद करके अमनुष्य हो तुम अमनुष्य नहीं हो ऐसा जैसे बोध करा दिया गया ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी समझना चाहिए नित्य नीति के द्वारा अनात्मा का निषेध कर नीति नीति के द्वारा क्या किया गया अनात्मा का निषेध के द्वारा आपको आत्मा का बोध कराने का प्रयास किया जा रहा है तथा अनंतरम अबाहम इसलिए जैसे देखो अन्न भी आया तुम न कार्य हो न कारण ना हो न तुम बाहर हो न तुम भीतर हो होना अनंतरम बने अंतरम भवती न अर्थात कार्यम न अर्थात तुम कारण रूपी नहीं हो कारण रूपी नहीं कार्य रूपी नहीं अब तो तुम भीतर भी नहीं बाहर भी सीधे शब्दार्थ ले लो स्थल ले, ले लेंगे तो तुमने भीतर हो बाहर इत्यनुशासन। श्रुति स्पष्ट आदेश दे रही है अरे तुम क्या हो तुम ये आत्मा ही हो तुम यही ब्रह्म हो तो सर्वानुभुह जो सभी का अनुभव करने वाला हो तब तो तुम वही हो ये तो सर्वहात्मा हो तत्के न कम पशे मध्यामा इसी प्रकार से भी अनेक और श्रुतिया है जिनके द्वारा अनात्म निषेध के द्वारा आत्मा का उपभोध कराने के लिए श्रुति विभिन्न किया उपाय धर्मान आत्म मन मानो ब्रह्मा से लेकर ब्रह्मि हम पर्यंदेशन पुनः पुनः आवर्तमान अविद्य काम कर्मवशा जब तक यह जीव यहम निर्गुण निराकर विशुद्ध आत्मा जो है जो सकल प्रकार के भेद परिकल्पनाओं से रहित है ऐसी उस को जब तक नहीं जान पाता जब तक अनुभव नहीं करता न व्यक्ति तब तक क्या होता है वो बता रहे आव दयम तब तक जो है यह जीवात्मा जो बाह्य अनित्य दृष्टि है उस रूपा उपाधि है उस उपाधि में ही आत्मबुद्धि कर लिया बाह्य अनित्य दृष्टि लक्षणम उपाधि आत्म उपेत्य बाह्य जो अनित दृष्टि वाला ये जो उपाधि है इन उपाधियों में भी क्या कर दिया उसने आत्मबुद्धि कर लिया इसे कहते हुए आत्मा भी अनिखा अनित्य और उस वृत्ति की अनितता को लेकर वृत्ति मान लिया तो आत्मा में जो परिकल्पित को लेकर के उसको आत्मा भी अनित्य इसी में तो कर लिया अविद्या उपाय धर्माना आत्मा माना अविद्या के अंदर क्या करता है उपाधि की जो सुख दुख कार्य धर्म है इन धर्म को अपना धर्म मान लेता है आत्मा का धर्म मान लेता है कौन ऐसे कर रहा है ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर सभी का यही हाल है अतएव ये जीव क्या करता है ब्रह्मा जी का पोस्ट से सकल जीव जोनियों में देवियोंनी त्रियंगियोंनी नरियोंनी इत्यादि स्थानी पुनः पुनः बार, बार जन मरण करता हुआ अविद्या काम अविद्या काम के वजह से अविद्या अविद्या जन कामना।, कामना कामना से जो कर्म उन्हें कर्म के अधीन होकर संसार को प्राप्त करता है सवम संसरण उपाध्य देहेंद्र संगात इस प्रकार करता हुआ जो प्राप्त एक ग्रहण ग्रहण पहले से उसको करता है दूसरा दे को करता है उसको त्याग कर कर दूसरा करता है। दूसरे को ग्रहण करता है एक क्रम चलते रहता है पुनः पुनर् एवम एवं नदी स्रोतोवत जन मरण प्रबंध अविच्छेद इस प्रकार से बारम्बार पुनः पुनः जो है ना नदी के स्रोत के समान क्या हो रहा है जन मरण प्रबंध विच्छेद जन मरण की धारा का धारा चल रहा है वर्तमान को वर्तमान स्थिति को काबिर अवस्था में कई अवस्थाओं से आता है सीधे जन्म नहीं ये शरीर छोटा झट से चला गया अभी रेडी थोड़े शरीर उसके लिए इस से निकला उस चला जाए, ऐसा नहीं होता वो किन अवस्थाओं को पार करता है ये बताना जरूरी है। जब अवस्थाओं को समझोगे तब आपके दिमाग में क्या होगा क्यों अवस्थाओं को बताना चाह रहे हैं वे राग्य हेतु तो हो ये दिखाना चाहते हैं, वो ये राग है वही रागु यहाँ बल्कि केवल दो ही अग्नि का वर्णन कर रहे हैं पंचाग्नि पूरा नहीं है पुरुष और स्त्री उसका था फिर वहां वर्णन है मरने के बाद यहाँ से हो अपने कर्मार्कों में चला छुड़ा दी पुण्य क्षेत्र तो वहाँ तत्त देवता जो भी रहेंगे जिस किसी लोग के जो लोग हैं उसको धक्का मार के वहाँ से गिरा देते वो आके कहा कि से कर गिरता है बादल में और बादल में में हो जाता है फिर बादल भरसता है तो जमीन में आ जाता है जमीन में आकर फल फूल सब्जी आटा चावल दाल सब बन जाता है और फिर उसको आदमी खाएगा की बात उस आदमी के आगे की बात करें आदमी में और उस आदमी की जो अवस्था है वो वर्ण पूरी पंचांग विद्या ले रहे हैं संक्षेप ले रहे हैं वैरागी की सिद्धि के लिए इन अवस्थाओं से तुम्हें तो गुजरना पड़ेगा यदि इसी जन्म में आप आत्मा करने के प्रयास नहीं करोगे ये एक जन्म दो जन्म सीधे जन्म नहीं होता तीसरे बार में जाकर तीसरा जन्म में बाहर आते ही से वहाँ के घर से बाहर आते हैं तो ऐसे सीधे थोड़े आ जाते हैं यहाँ से वहाँ झट से आदमी खाएगा हम लोगों को अच्छी तरह से चबा के आप लोग खाते हैं अभी भंडारा है तो चाहो थे फिर अंदर जाएगा और रस बनेगा फिर वीर भी, भी बनेगा तब तक आप बनते रहोगे अंदर फिरते जाओगे नहीं कि फिर कभी पता नहीं कितने वर्ष खाया पिया कितने वर्ष पड़े रहो अंदर कोई गारंटी नहीं कोई हो गया तो तो गया बेचा देखा ही गया है तो जितने जीव के अंदर है सब तो बेकार तो तो हो गए अब उनकी वेटिंग लिस्ट में पड़े बेचारे वेटिंग लिस्ट में पढ़ा रहे हो जनरल कंपार्टमेंट में नहीं मिलेगा जनरल कम्पार्टमेंट मतलब बिना शादी की है वो भी नहीं है जो सही साधु होगा तो वो भी नहीं चलेगा ना फिर जनरल कम्पार्टमेंट भी नहीं हो फर्स्ट क्लास ए भी नहीं चल है यहाँ तो कुछ नहीं पक्का साधु होगा उसके विरुद्ध सद पे होगा नहीं कहीं तो उस वीर को हो चु बना देगा अपना जात मिले जाएगा और सारे जीव जो क्या करेंगे उनको जन्म करने का अवसर ही मिलेगा नहीं जब तक वो चिंता है वो बाबा जब तक मरेगा नहीं तब तक तो सारे जीव इसके अंदर पड़े पड़ेगा अब कभी अगला जन्म हुआ कभी कुछ होगा फिर दूसरे शरीर में जाएगा फिर फिर वही ना गेहूँ बनना पड़ेगा चक्र फिर तब दूसरे पुरुष में जाएगा किसी के मरे शरीर ऐसी नहीं कर दूसरे शरीर में चला जाएगा क्या मरा शरीर को फूका जाएगा सब खत्म हो जाएगा फिर वो फिर उस जी सारे जीव निकल जाएंगे फिर अपना चक्कर काट कर आदि में आएंगे फिर कोई गृहस्थी खाएगा और वो गृहस्थी जब पत्र संबंध करेगा तब तो इधर से ट्रांसफर हो गया थोड़ा प्रमोशन मिला उसको अब वहां भी कोई गारंटी नहीं ना आजकल के जमाने में तो मालाडी खाते हैं तो क्या होगा नहीं जब गोलियां खा लेते हैं और गिरा देते हैं तो बेचारा वहां तक तो पहुंच करके भी वापस कर। फिर वही चक्कर में लौटेंगे हम मान लो फिर चलो वो अवत्य गर्भ का धारण कर लिया बच्चा पैदा ही हो गया जैसे हम लोग आप लोग पैदा हो गए उसके बाद कब तक गारंटी है इसका कब मरेगा कोई भरोसा नहीं इसीलिए बता रहे कि चक्र को इसलिए बताना जरूरी है नहीं तो वह राग किसी दिन नहीं होगी तो आगे बताया जाने वाला आपका तो ज्ञान आपको भी समझ में नहीं आने वाला जैसे उस आदमी को मूड को समझ में नहीं आया और इतने परिषद पढ़ने के बाद अभी तक भी किसी को जैसा अनुभव नहीं हुआ आगे भी अनुभव नहीं होगा समस्या तो वही रह जाएगी ना तो इसीलिए वैराग्य सिद्धि के लिए बात की श्रुति बड़ी कृपा करके श्रोताओं के ऊपर कृपा करती हुई कहा वर्त थी एकदम वर्दन दर्शन त्या श्रुति वैराग्य ही तो हो भाष्यकार कहते हैं कई अवस्थाओं को पार करता हुआ जाकर उसका पुनर्जन्म होता है यह बात को दर्शाती हुई श्रुति वैराग्य सिद्धि के लिए ही बता रही है इस प्रकार से दूसरा अध्याय आरंभ होता है इसका इस पूरा यहाँ करते हुए औतरणिका पूरा हो गया इस दूसरा अध्याय आरंभ हुआ ओम पुरुषे हम मारि गर्भोद्रेता तदे तदेत सर्वे अंगेभ्यज संभूतम आत्मन्य आत्म बिहर्सी सिंचति सिनती तदेश प्रथम जन्म ओं पुरुषे हम माजि गर्भोज कबीर ने माटी करे कुम्भार क्योंकि ये माटी वो तो पता है उसकी किस दशा में पहार हुई है वो घड़ा बनने के पीछे कितना बड़ा तपस्या है उसका जहां भी अपने स्थान पर रहा मिट्टी उसको पहले आपने फावड़ा से अपने स्वरूप से अलग कर दिया मिट्टी अपने स्वरूप में थी ना पृथ्वीपन के रही ठीक से रही आपने सबसे पहले उसको जो भेद पैदा किया स्वरूप से उसको अलग कर अलग करके उसके परिचन भाव में डाल दिया और गधे पे या किसी पे सवार करके उसको ले आए मिट्टी को तो पे लाते ना तो ले आते उसको करके अपने कहीं काम घर में करके अंग में फेंक दिया उसको लाए तो कल से से तो रखते ऐसा सब्जी लाते हो तो फ्रिज में रखते हो मिट्टी को लाया गढ़ा बनाया उसको फ्रिज में क्यों नहीं रखा नहीं। उसको हवा पानी में छोड़ दिया बारिश वारी धूप दाप लगा रहा फिर उसके बाद में उसे कुछ चिकना मिट्टी में उपाय और भ्रष्ट कर दी मिट्टी शुद्ध था उससे चिकना पल है ना उसके अंदर चिकना मिट्टी डाले में घड़ा नहीं बनेगा मिलाना पड़ता अरे मिलावट और बढ़ा दी ना आपने पहले तो उसको परिचिन्न था भेद, भेद भेद कर दिया सुरम से अलग की फिर उसमें मिलावट भी कर दी और उसके बाद पानी डाल करके अच्छे से पैरों से उसको मसल खुछल दिया कुछल दिया कुछलने के बाद भी नहीं मिली कुटा कंभार तो। चलो भाई हो गया गड़ा, ऐसे नहीं सोचता हो फिर उसके पिंड बनाता है घूम भी दे भी और क्या करेगा वो घुमाओ घुमा उसने जो चाहो बना दिया उसको तब भी चैन नहीं उसको ले जाकर धूप में रख दिया थोड़ा सुखना चाहिए ना वो और फिर उसको लाया तो रहेंड़ आ जाएगा हो जाएगा, ठीक है यार नहीं है कच्चा तब उसको कोई शोरूम नहीं बनता कभी घड़े का शोरूम देगा आपने न घड़े का दुकान शोरूम एक बेचार तो फुटपाथ में रहने वाले होते अंतिम में उसकी गति क्या है फुटपाथ वहाँ भी जो आवे सब कट कट कट कट हर आदमी जो खोपड़ी में मारता है जो है, है। बेचारे ने ये ठीकरी रख देता है जब वहा पहुंचने के लिए बड़ी बीजे हुई एक पर, पर चढ़ा दिया बैलगाड़ी में कोई रिजर्वेशन कहा है न कोई बढ़ते उसकी बेचारे की और बस एक टिपरी चढ़ा रही घुसेड़ दिया ठूस ठूस करके उसके अंदर भर दिया भर के उसके सड़क पड़ा देती हम वहां जो है उसको ठोक ठोक के देखता है बेचारा कोई दयालु पुरुष उसको ले जाएगा तो सही है नहीं तो आज के लोग क्या करेंगे वो जाएंगे हांडी कहाँ बांध देंगे जिंदगी उसकी खराब हो गई ना इतनी मिट्टी उसने बेचारा परेशान हो गया कढ़ा बना हुआ क्या दारू का काम आया बेचारा तो बेकार गया हो लेकिन कोई पर कारण पुरुष था आप जैसे उसको लाया अपने आश्रम में पानी भरा और उसने भी तब भी देखो पानी के सारा गर्मी ले लेता है और आपको ठंडा ठंडा पानी पिला है ऐसी जिंदगी है मिट्टी का घड़ा बनना और घड़ा बनने के बाद जन सेवा करना तब जाके उसका जीवन कृतार्थ होता है उसी प्रकार यहाँ पर भी है हम लोग का जीवन तब कृतार्थ इतना जो अवस्थाओं में जा रहे है अवस्थाओं को जाने के बाद हम भी घड़े रूप बन गए है ना उल्टा घड़ा बने हुए हैं तभी तो, तो ज्ञान भी अंदर नहीं जा पा रहा है और भी करते रहते हर महीने जाएगा खान तो कम समल बना रखे हैं कहीं अंदर कुछ आए। बने है ब्रह्मचारी बने हैं तो एरियल है ना उनके पास छोटी है सोच से कुछ कैच हो जाए परमानेंट एंटरना है तो जैसे भी हो जिन घड़ा तो हो गए हैं अब तभी हम कृतार्थ होंगे जब यहीं पर ब्रह्म ज्ञान अनुभूति हो जाए तो अर्थ ही साक्ष्य के यहाँ करते हैं ओम पूर्ण वावित्या काम अयम एवं कर्मी मानवान ये ज्ञा कर्म करोका धूम्रमेण चंद्रम संप्य क्षीण कर्म क्रमण इम्य अन्नभूत की पंचागि विद्या तो इसके साथ जोड़ करके बोलते रहे कि यार में बता दी आहोतिया तो बताया नहीं परस्पर विरोध को दूर करने के लिए पाष्कार कर रहे हैं अयम एवं अविद्या काम कर्म अभिमानवान ये जो जीवात्मा अज्ञानी जीवात्मा अविद्या जन्य काम अतन का कर्म का अभिमान करने वाला अभिमानवान है दीर्घा काट देना अभिमानवान दीर्घ नहीं होनी चाहिए अभिमान वाला जी अज्ञानी कर्मों को करके अस्मत लोका धुमारी क्रमेण इस लोक से क्या हुआ मर करके धूमारी क्रमेण पितृलोक को प्राप्त किया दक्षिणायन मार्ग से धुमारी क्रम दक्षिणायन मार्ग उस पितृलोक को प्राप्त कर लिया धुमारी क्रमेण चंद्रम संाप्य चाप्य और द्रलोक को पितृलोक का ही बोलते चांद्रायण मार्ग बोलते हैं, हैं, मार्ग बोलते है, बात ही की चीज़ है करने के बाद जब कर्म जिसके बल जिसका पुण्यधिकर्म जो उस लोक में उपभोग कर नियोगी जितना भी कर्म था वह नष्ट हो जाने के कारण वह व्यक्ति वृष्टिक्रमे नृष्टिक्रम से आज उधर गया उधर से वृष्टि में वृष्टि से अन्न में अंध से इम प्राप्य ने क्या किया इस लोगों को प्राप्त किया और इस लोक को प्राप्त होकर क्या हुआ अन्नभूत अन्न भाव को प्राप्त है गेहूं आदि बन गया बनने के बाद उसको पुरुष ने अपने वैशाखाग्नि जो उधराग्नि में कुाग्नि में डाल दिया असहकत पुरुषाग्निहूत पुरुषाग्नि में वो आहूत और जब पुरुष ने खाया दाल पानी सब रोटी चावल बना के खा पी लिया ये मान लो प्रत्येक चावल में एक एक जीव है तो पुरुष कितने जीव हम खाते होंगे अनुमान करो एक एक गेहूं में एक एक जीव है कितने गेहूं को पीस लिया कितने गेहूं की वो आटा बना के खा रहे कितने तो जीव अंदर जा रहे बहुत जा रहे रोजरे अंदर और वह सब क्या हो जाते हैं यहाँ पर गेहूँ चाह तो जैसे शरीर जैसा उसका अभिमान ही मानना उसका विमान कर लेगा जीवात्मा मैं ये भात हूँ मैं जा, चावल हूँ मैं दाल हूँ ऐसा विमान कर एक जीव होगा तो दाल कटोरा पी गए तो एक जीव अंदर चला गया चलाने का बहुत हो जाएंगे तो, तो बहुत भी जाते हो क्या फर्क पड़ना है फर्क तो, तो पड़ना है नहीं फिर कणकड़ में व्याप्त होना है उन्हें अभिमान करना है इसमें इसलिए कर रहे है अस्विन पुरुष है उस पुरुष में जब चला गया ये संसारी जीवात्मा पुरुष भी होगी क्या एक जीवात्मा है एक जीवात्मा में ये जो पुनर्जन के चक्र में पड़ा हुआ जो दूसरा जीवात्मा क्या हुआ रोटी आदि के रूप में जो अंदर प्रवेश कर गया वो भी संसारी एक संसारी एक संसारी दूसरा संसार जीव जीवन से नंबाव इसे ले कहा गया तो जब वो जो संसारी जो खाया हुआ है तो रसाद क्रमेण रसाद क्रम से वो परिणत हो जाए आदि तो रेतो रूपेण गर्भवती और रेत रूपेण गर्भित रसाद क्रमेण क्या होता भी रस क्या है रुधिर रुदिर से रस से, से मांस मांस से मेदा मेदा से मज्जा मज्जा से हड्डी हड्डी से रेत के क्रम इसका नीचे एक नंबर टिप्पण में दिया सा रुझर मांस अंत दो, दो मेदात मज्जा थो अस्थि तथो थी इस क्रम से वो परिणाम प्राप्त करता हुआ वो जीवात्मा जो अंदर गया हुआ था रोटी आदि रूपा वो रेत बन गया कुछ तो रेत तक पहुंच भी नहीं पाती क्रम इसलिए जान बता रहे हैं। कई तो कौन बन के रह गए कोई जो है मांस बन के रह गया कोई मेदा बन के रह गया कोई मज्जा बन के रह गया कोई हंडी बन के रह गया रेत रूप सभी प्राप्त भी नहीं कर पाते रेत स्वरूप प्राप्त करना भी दुर्लभ है इतना क्रम काट करके आए और जिसका खून बन गए और कहीं कट गया तो पुनर्जन कहा मिले स्त्री में चला जाएगा वो खून रूप में ही रह गया और रेत रूप तो धारण ही नहीं किया और रेत रूप धारण करता स्त्री में जाता तब न पुनर्जन भी हो जाता अब तो बेचारा ऐसे बेकार गया और खून सूख जाएगा और जो खून अभिमान जो कर रहा था वो स्वरूप नष्ट हो जाएगा फिर वहां जाए फिर पता नहीं कहा किसी मैं जाएगा फिर घूम चक्कर काट करके वो मनुष्य में आएगा फिर रेत करना है न मनु कितना चक्कर काटना पड़ जाता है एक रेत भाव को प्राप्त करने के लिए ये ही इसका वैराग्य तो समझाया जा रहा है कि पता नहीं तुमको ये मनुष्य शरीर मिलने के पहले कितने चक्कर काटे कितने आदमियों में तुम खून बने रहे और जब नहीं मिल पाया बर्बाद हो गयी कितने आदमियों में जाकर के आप जो हड्डी बन के रह गए वो हड्डी फूक गया कुत्ता चाट गया और फेंक दिया वो नष्ट हो गया तो फिर आपका जन्म हो गया फिर दो बार आप गेहूँ आदि बन गया है कितने बार ऐसा क्रम काटते काटते काटते पता नहीं कोई ऐसा पुण्य जग गया इस शरीर का जो जो पिता है उस पिता के अंदर रेत बन गए उसी का नतीजा है फिर माता के अंदर गए वो रेत भी सौभाग्यशाली था की माता में गया और माता में भी जाने का रेत इतना सौभाग्यशाली रहा कि वो गर्भ धारण भी हो गया है ही नहीं।, नहीं तो आजकल गोलियाँ खा लेते हैं गिरा देते हैं, तीन महीने चार महीनेशन हो जाता है एबोर्शन करते हैं हैं, ना उसको, करा लेते हैं। तो इस तरह से जन्म में दोबारा मनुष्य मिलने के लिए कितना आपको जो है परिश्रम करना पड़ता है कितना करके खाने पड़ते हैं ये जान के बता रहे हैं कि इस रेत क्रम से आकर के छठ विकार से अंतिम सप्तम तो विकार रूप रेत बन जाता है यही हाँ उसका आदि जन्म है रूपे ने दस, रूप वाया जब में रेत रूपे पुरुष रूप रूप धारण कर लिया रूप से वो उसका अपना पहला जन्म हो गया मानव अब तक चक्कर ही काट रहा था अब पुनर्जन्म की कोटि में पहला जन्म हुआ फिर दूसरा जन्म होगा फिर तीसरा होगा फिर मर जाए इसलिए कहते हैं तेतो अन्न में से पिंड से सर्वे अंगे भय प्रसाद आत्मा इस रेत का ही नाम रख दिया आत्मा ये इस पुरुष का आत्मा हो गया जो खाया हुआ है खा लिया है जिस आदमी ने उस आदमी का ही आत्मा क्या समान हो गया ऐसे आपके शरीर में जो वीरिया है समझो क्यूँकी उसके बिना ताकत है नहीं शरीर में कुछ नहीं रह जाता है ना दिया जाता है, है नीर नहीं है तो खून है, ना है मचा सब कुछ है इन नहीं इसलिए कहते हैं यही आत्मा के समान आत्मा इतना महत्वपूर्ण चीज है तो तदे तत् तो कैसा है वो अन्नमय से पिंड से सर्वे व्यंग भ्यो। अन्नमय पिंड के सकल अवयों सकल अंग मैंने सकल अवयों से प्रसाद लक्षण जो रसाद लक्षण वाला का सकल अवयों का तेज सारूपम यदे तक रेतहा तदे तक सभी तेज सम्बोधम भर मंत्र में तेजस उसी की व्याख्या कर सभी अंगों का वो तेज के समान हो गया सार रूपों इसका सार रूप है वो शरीर से सार रूपम संभूत इसी शरीर का वो सारभ हो गया परिनिष्पन्न हो गया उस रूप से संपन्न हो गया है सार रूपेण वो संपन्नता स्वरूप को प्राप्त कर गया यही पुरुष का आत्मा तत्व बने वो जो रेत है तत्व जो रेत है ये क्या है वो पुरुष से आत्मभूत आत्मा, आत्मा। पुरुष आत से आत रूपेण केवल क्योंकि आत्मा ऋतरूपेण तो बन गया है इसीलिए वो अपने आप का उसका विमान करता है देखो मैंने कितना ताकत है दिखाते ना लोग ताकत दिखाते बच्चे भी सब हाथ पकड़ पंजा पकड़ो चलते सब क्या है अपना सामर्थ्य अपना वीर बल को दिखाना है अब ज्यादा इधर कैसा मर्द बोल देते इसका मतलब क्या वीर है मर्द हो तो वीर होना चाहिए अभी हम शारीरिक वीरियर विचार हो रहा है वो भी नहीं जो हाथ बला की बात हो रही है उसकी नहीं पर आतारम रूपेण गर्वी उस आत्मा को कौन सी आत्मा जो रेत रूपेण गर्वी भाव को प्राप्त गर्भ भाव को प्राप्त कर गया है या गर्भ जो स्त्री गर्भ से मतलब नहीं है या गर्भ से स्त्री गर्भ से मतलब नहीं है गर्भ भाव एक ऐसा विशिष्ट स्वरूप को प्राप्त गृह दात्व है ना गृह से गर्भ बनता है उसका तात्पर्य की भाई एक निचोड़ है एक सार तत्व बना गर्भ को प्राप्त रूप को प्राप्त हुआ सार रूप को प्राप्त हुआ उसको आत्मनियेव या वत्मानम आत्मनि है ना मंत्र में आत्मनियेव व का तात्पर्य आत्मनिगत स्व शरीर है इस स्थल शरीर में उस आत्म रूपी जो रहस्य पूर्णता को प्राप्त किया रहस्य रूप को प्राप्त किया हुआ शाहरुख को प्राप्त किया हुआ उस रेत को विभरती धारती उस रेत रूपी आत्मा को इस शरीर रूपी आत्मा में अ धारण किया हुआ है तद्रेतो और वह रेत यदा यस्मिन काले भारिया रितुमती जिस काल में भार्या रितुमती होती है ऋतुमती कब कहा जाता है ऋतु के ॠतु हो जाने के पश्चात का तो होता हुआ काल का नाम ऋतुमती नहीं है वर्तमान अर्थ में नहीं है वहाँ पर काल को कहते हैं, लोग भ्रांति करते हैं, ऋतु काल संबंधि है जो अथा वो बीत गया तबंधी बन गया रह रही है ष्टी में अश्विन अर्थ में मत को नहीं करना है षष्ठी अर्थ तो मत को करती नाम ऋतु अस्त्री थी ऋतुमती अगर ऋतु अभी भी बीत गया है जिसका ऐसी जो स्त्री उसका ना ऋतुमती अर्थात जो जो तीन दिन पाँच दिन जो भी उनका मासिक धर्म हो जाता है तत्पश्चात का पहला रात्रि दूसरी रात्रि तीसरी रात्रि तक गिनी जाती है एक तीन पाँच सात इत्यादि दो चार छह आठ इस तरह ऐसी युग्म और अयुग् संख्या इसको प्रधान वर्णन आएगा लड़का चाहिए तो क्या करना लड़की चाहिए तो किन रातों में संबंध करना और उसमे भी गर्भाधान संस्कार के लिए उचित तो मुहूर्त निकालनी पड़ती पति पत्नी का दोनों के जो है नक्षत्र आदि को देख करके उसके गर्भाधान मुहूर्त निकालना पड़ता है चौथी छठी आठवीं बारहवीं लड़का चाहिए तो चार दो चार छ आठ दो भी नहीं चार छः आठ बताया गया चार छ आठ दस बारह बस इन रातों में दोनों पति पत्री के अनुकूल पियोग वगैरह गुरुबल तारा बल गुरुब और अनुकुल नक्षत्र शुभ नक्षत्री नौ से लेकर के तीन बजे तक रात्रि पूर्ण व्यापनी नक्षत्र विद्यमान हो ऋषि व्यापी नहीं बोलते ऋषिनी अनुकूल तारा विद्यमान रहेगा तभी संबंध करने पर उचित ढंग का लड़का होता है संस्कारी पुरुष होता है ज्ञानी पुरुष होता है विद्वान पुरुष होता है अब भूल चूक से उचित समय में हो जाता तभी तो हम लोग आप लोग जैसे लोग पैदा हो जाते हैं क्योंकि वही कौन गर्भात निकाल के कर आज के जमाने में कोई गर्भाधन मुहूर्त कौन निकाल रहा है कोई गर्भ मुहूर्त निकाल के तो कोई करता है नहीं कोई समझ मान लेना पड़ेगा अनुमान कार्या के अंदर अनुमान करना पड़ेगा भूल चुक से माता पिता ने उचित मुहूर्त में कर लिए थे तभी तो आप जैसे साधु लोग पैदा हो गए कहा जो प्रक्रिया है श्याम योन ऐसी जो अग्नि में स्त्रिया सिंचती उपगछ्छन उस उपगा, उपागमन करता हुआ संभोग करता हुआ उसके अंदर प्रवेश करा दिया उस की गर्पण कर दिया अस तदा एनत एत रेत आत्मन गर्भोतम पिता इस प्रकार से वह पिता जो है एनती जो एनति एत के लिए बोला हुआ है यह जो रेत है जो प्रकरण विचार था वह आत्मरो गर्भ जो अपने शरीर में उसको पिता ने एक तरह ऐसी जन्म दे दिया स्त्री में जब प्रवेश करा दिया वह उसका जन्म हो गया एक तरह से जन पिता जो पुरुषस्य निर्गम रेत से काले रेत रूपेणा अस्थ संसारण प्रथम वह यह जो इस पुरुष का अपने शरीर उपास स्थान ऐसी निर्गमन करके रेत को सिंचन करने वाला उस काल में रेत रूप से होकर के वह पिता स्वयं पुरुष स्वयं क्या हो गया वह संसारी का तब क्या होता है संसारी शरीर से निकल कर ये जो इसके अंदर रेत रूप में था जीव जो आया हुआ है अन्न रूपये न अंदर गया रोटी रूप में रेत रूप धारण किया वो जो जीव क्या करता है इस जीव के माध्यम से स्त्री के शरीर में चला गया इसलिए उस संसारी जीव जो भ्रमण करता है पुनर्जन्म की ओर जा रहा है उस संसारी जीव का यह प्रथम जन्म सदस्य पुरुष स्थानागम नम रेत का काल है रेत संसारीण रेत रूप का जो संसारिका प्रथम जन्म समझो प्रथमा स्वतंत्र कर रहा प्रथमावस्था पितृश्रीरूप प्रथमावस्थे अवस्थि पितृश्रीरूप प्रथम अवस्था को प्राप्त कर लिया तदेत उत्तर असौ आत्मा अमु आत्मा इत्यादि इसलिए कहा था ये जो आत्मा अमुक आत्मा को अमुक में प्रवेश करा दिया ऐसा व्यवहार किया गया कहते कि भाई स्त्री से स्त्री के तरह उपद्रवकारी अंदर घुस गया तो बहुत कष्ट देगा अंदर में अरे मान लो आपके शरीर में कहीं कील घुस जाए वो कष्ट नहीं देगा आप जरूर देगा अद अंदर से फोड़ा निकल गया फोड़ा आपको बहुत परेशान ने का कोई भी शरीर के अंदर स्व अवयत्व अस्वीकृत बाह्य पदार्थ शरीर का स्व अवयत्व अस्वीकृत बाह्य पदार्थ हो चाहे आंतरिक विकार हो चाहे बाह्य पदार्थ हो चाहे आंतरिक विकार हो दोनों को व्याप क्या मानते हैं कष्ट प्रदायक मानते है अब ये भी पुरुष के अंदर में रहने वाला जब रहे तो स्त्री में घुस गया बताओ तो बाहि पदार्थ हुआ कि नहीं हुआ तो कष्ट देना चाहिए पक्षी का है कि मान लो कोई पदार्थ है या आंतरिक जो कोई विकार है वो पीतर में रहता है जो पीप वगैरह हो गया घोड़ा हो गया घोड़े पीप हो गया कितना दर्द करता है जब तक फोड़ोगे ही निकालोगे नहीं आपको चैन नहीं होता आंतरिक विकार का मामले ही है ऐसा और बाहरी का तो पूछो एक छोटा सा सीख भी घुस जाए कहीं लकड़ी पकड़ी का भी थोड़ा सा आपको परेशानी और तुरंत आप निकालने में प्रयास पर पुरुष विद्यमान रेत रूपी तत्व रूपा तत्व जो वायु पदार्थ है वो स्त्री में प्रवेश कर गया तो अवश्य स्त्री को कष्ट देता होगा जवाब करें नहीं नहीं वो स्त्री भी उसको क्या कर लेती है अपना आत्मभूति न स्वीकार कर लेती है आते उसको पीड़ा विधायक तस्त्रीय आत्मभूल गच्छी यदा सुल गंत तस्मात एना भावयति जिस प्रकार अपने अंग ऐसा अंग ले रहे हैं जान के दृष्टांत भाषण कर देंगे क्यों स्त्री के शरीर में वो एक ऐसा अंग है जो कि विस्तार को प्राप्त होता है विकास को प्राप्त अभिवृद्धि को प्राप्त होता है ये रेत का भी स्वभाव क्या है अंदर जाने में चुपैटा रह क्या है ये भी विकास को प्राप्त होता विकास को प्राप्त करता अभिवृद्धि को प्राप्त होता है धीरे धीरे बड़ा होता है बड़ा होता है बड़ा होता उसके पेट को फैला देता है तरह बड़ा पेट हो जाता है औरत का बड़ा परेशान होती होगी कभी नहीं उसको बड़ा खुशी होती है परेशानी नहीं है बहुत खुश होती है इसीलिए तो अभिवृद्धि को प्राप्त किया जैसे जान के भाषकर बोलेंगे विस्तार को अभिवृद्धि को प्राप्त होने के बावजूद भी जैसे वो उसके लिए कष्ट प्रदायक नहीं है बल्कि वो अपने आप की और सुंदरता का कारण मान लेती है और अच्छा हो गया उसमें और उसमें उसका गर्व होता अभिमान उसी प्रकार यहाँ पर भी यह गर्भ में विद्यमान और शरीर का विकार विकास होकर अभिवृद्धि को प्राप्त हो गए वह उसके लिए पीड़ा दायक नहीं होता क्योंकि उसका अपना हाथ मान लेती है वो उसके लिए अपना शोभा आत्मती यथा स्वम्ंगम है, तो है न जिस प्रकार अपना अंग हुआ करता है तनादी उसी प्रकार वह उस वीर को क्या कर ले स्त्री के अपने आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है तस्माद नाम नहीं हस्ती इसीलिए यह जो वीर भीतर को प्रवेश कर गया हुआ वह उस स्त्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता। सा सातम आत्मा नाव यती वह गड़बड़ी स्त्री भी क्या करती है अपने उदर में प्रविष्ट हुए उस पति के आत्मा को पति का ही आत्मा मान लेती है उस, उसको अभी बोलेगा ना उस पुरुष का ये रेत क्या है आता ही है इसलिए क्या मानेंगे मेरे पति का आत्मा ही मेरे अंदर आया हुआ है इसलिए वो अपने साला का नहीं है मेरा ही स्वरूप है मान लेती अर्धांगणी तो ही है अदा अभिन मानती है अभिन मानने के कारण से उसका वीर को भी स्व से अभिन्न रूप स्वीकार कर लेती है सा पते है अपना जो पति है उस पुरुष का है। रेता रेत को सेचन करने वाला उस पति का यह जो कोई पुरुष को जरूरी है ना आज के जमाने में पति होना चाहिए पहले जमाने में भी, भी था ऐसे ऐसी बात है पहले जमाने में कोई जरूरी पति संचन करें ऐसे बने को कहानी है पर पुरुष से भी वो संबंध करके संतान को प्राप्त किए हुए है पति है ही नहीं अब जो है चाहे अमोघ वीर हो चाहे हो अब सूर्य से कुंती ने प्राप्त किया कैसे प्राप्त कर ली अमोघ ठीक है, है शारीरिक सीधा संबंध नहीं है उसको अमोघ वीर कहा जाता है मोहपूर्वक अज्ञान के द्वारा शारीरिक सम से प्रदान किया वीर को मुख वीरी कहा जाता है और ये ऐसा नहीं है वो देवता है साधारण मानु ईश्वर वाली कन्या है संकल्प किया मंत्र का परीक्षा लेने के चक्कर में देवता का आह्वान किया देवता ने उसके सार्थ भाव करता उसको प्रदान कर दिया अखिर वहां पर भी तो प्राप्त किया पर पति थोड़ा है वो इसी और जितने संतान मिले सारे ऐसे ही मिले कुंती कोई भी अपने पति पांडु से तो मिला नहीं पांचों संतान उसका पति पांडु का एक भी नहीं है भले कह देते पांडव पांडव का पुत्र है कहा जाता है।, है उसका अपना जिसे ये वर्णन किया जिस पर रेत को सिंचन के द्वारा उत्पन्न हो ऐसा है संबंध करेगा रेत सिंचन मरना है सब अन्य देवताओं से उसने प्राप्त किया था दैवी शक्ति थी सारी की सारी तो इसलिए कहते हैं की साक्ष महात्मा नम अत गावे थी वह रेत को सिंचन करने वाला उस पति रूपा पुरुष का आत्मा को अपने अंदर में गया हुआ मानती है स्वीकार कर लेती है बास्वीकार करे तो यम स्त्री सिक्तम जिस किसी भी स्त्री में सिक्त हो तत्म भूय आत्म वह उस स्त्री के आत्मरूप को प्राप्त कर गया अथा अंगों से अभिन्न भाव को प्राप्त किया वह अपने समस्त अंगों से उसका स्व अभिन्न रूप में स्वीकार कर लेते यथापि तु एवं जैसा पिता के अंदर था अभिन भाव से तो था वो संसारी जीव पिता के शरीर में जो दाल भात आदि बनकर वो जो रेत रूपा जीवात्मा संसारी वो तो शरीर के अंदर कैसे रह रहा है पिता के शरीर में अभिन्न भाव से रह रहा था उसी प्रकार जब क्या होता है वो संसारी जीवात्मा जो प्रवेश कर गया उस स्त्री के शरीर के साथ अभिन्न भाव से रहने लग है रह पिता एवं गचती प्राप्त होती यथा स्वंगम स्तनादि तथा जैसा प्रंग है तनाधि ठीक उसी प्रकार उसको विवाह स्त्री भी स्वीकार कर लेती है इसे घरे में तनादी क्यों दिया हाथ पैर आ रही क्यों नहीं बोला? करादी बोल सकते थे सभ्य भाषा भी थी थोड़ी यहाँ सभ्यभाषा सभ्यभाषा से तात्पर्य नहीं है या तात्पर्य अभिवृद्धि को दिखाना है वो बढ़ती जाता है फिर भी कोई परेशानी नहीं और अब बढ़ते जाए तो आदमी को तो और बेचा ही यानी बाह्य या आंतरिक वस्तु को कारण से किसी भी प्रकार का हो जाए, घटे तो तो आपको तो बड़ा नुकसान होता है, ऐसा नहीं होता इसलिए दृष्टांत उचित है। नीचे टिप्पणी पड़े रखा कहते भाई इतना ही दृष्टान्ति क्यों दिया है कोई शंका कर सकता है उसका जवाब दे रहे सादृश्या दृष्टांत सादृश्यता के प्रदान करने के लिए वृद्धि स्वभाव वाला जो स्तना ही दृष्टान बना उचित है क्योंकि वह जीव अंदर में बैठा हुआ है वह किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता पिटकादिवक्त पिटकारी के समान पिटकते व्रण व्रण फोड़ादियों के समान किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता थोड़ा फुलसी उगते पिटका उसके समान नहीं है ये भीतर रहकर अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा है तो कष्ट प्राप्त नहीं होता तब किसी का गर्व चाह गया सात आठ महीने तक बाद में गिर जाए बच्चा मर जाए तो कितना कष्ट होता है उसको क्यों दुख होता है, है? जब पैदा हो जाए महीने के बाद खुश होता है इसमें कहीं भी उसको क्लेश नहीं है कहीं बीजेपिगड़ जाए क्लेशों का उल्टा इसका अभिवृद्धि से मुझे कोई परेशानी नहीं प्रदिन, प्रदिन होती हो बेटा होने वाला है बेटी हो जाए, इन सोचता है सोचती तो यही है बेटा हो हमको बेटा होगा बेटा होगा रोज रोज सोचती है रोज जगती है तो खुश होती होगी और आगे बताएंगे खाएगी पिएगी हिसाब से ताकि जो वो समय प्रकार से क्यों करती है, है तो यश स्तना स्वांग आत्मभुय गदम स्वांग के समान स्व अभिन भाव को प्राप्त किया हुआ है तस्मात न बाधत किसी प्रकार की कि को प्राप्त नहीं करता सा अंतर्वत्नी अंतर्वत्नी अंतरवनी स्त्री का गर्भी स्त्री का एक नाम है अंतर्वत्नी अंतर अस्ति अस्याम गर्भे अंत अस्ति पुत्रादि अस्याम गर्भे अंतरवत ब फिर अंतरवत पतिवत और नुक सूत्र है उसे नुक कागम हो गया अंतर पतिवत और नुक वहां पर है अंतर्वतनी स्त्री में रूप बन गया श्रिंडीप है ना तो नुक हो गया तो हो गया। ना तो नया नृण्य गीप हो गया तो अंतर्वतनी शब्द बना भाषिकार कर अंतर्वतनी एतम एक वह जो गर्भिणी सीधे आत्मा रूपा है उसको अत्र अपने शरीर के उधर में जो गविष्ट प्रवेश प्रविश्ट किया हुआ है उसको बुतवा जानते ही जरा वैसे जैसे पता लगता है मेरा गर्भर गया कैसे पता लगता है सम्मान के बाद जब मासिक धर्म का समय होता है यदि मासिक धर्म नहीं हुआ तो समझ लिया जाता है गर्भ ठहर गया हर महीने का नहीं डेट अंदाज मालूम रहता है किसी का 20 तारीख होना है और पुरुष संबंध पहले हो गया था आठ दस तारीख नौ दस तारीख को हुआ कभी हुआ पहले उसके बाद उस महीने का 20 तारीख होना चाहिए इक्कीस हुआ बाईस हुआ पच्चीस हुआ हुआ ही नहीं तो समझ लेगी हाँ इसका मतलब गर्भ ठहर गया पता था जैसे ही पता चलता है तब से क्या करती है वो जान करके ऐसी भावित का मतलब परिपालन करती है गर्भ विरुद्ध अशन परिहार अनुकूल अशन आदि उपयोगी गर्भ के विरुद्ध खाना पीना को त्याग देती है और गर्भ के अनुकूल खाना पीना को ग्रहण करने लगती है इतना ध्यान क्यों रख रहे यदि होता कौन संभालेगा उसको ऐसे नहीं तो इस अवश्य मानना होगा उसको पति का आत्मा मान करके उस आत्मा को स्विन्न स्वीकार करता होगा अत उसका टहरने का ज्ञान होती है बराबर वह सकल अपना नियम को बदल देती है रहा इंसान खाना पीना उठना बैठना सब चेंज हो जाता है वो ये चाहती है की गर्भ में कभी भी किसी प्रकार का अंदर में जो मेरा पति रूप आत्मा अंदर प्रविष्ट है वो कभी उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी ना हो बच्चे को किसी भी प्रकार का हानि न पहुंचे उधर अपनी जितनी हमने देखा कि विदेशी औरत कि जब गड़बड़ी हो गई वो औरत वो सिगरेट पीती थी गड़बड़ी होने के बाद कभी नहीं जैसे पता चल गया तो हर गया सब सिगरेट न ना दारू न ना अंडा कुछ सब बंद ऐसे देखा माँ के अंदर कैसे भाव जग जाता बड़ा आश्चर्य गर्भ के प्रति कितनी विलक्षण भावना हो जाती है इसको किसी भी प्रकार ना हो इस कोई असर ना कर जाए दारू पीड़ी सिगरेट का ये सब त्याग मोकर सब छोड़ ये विशेषता है इसलिए कहते हैं उसको सा वह जो इस प्रकार की भावना करने वाली का पिता का कर्तव्य, पति का कर्तव्य क्या है वह अपने गर्भिणी पत्नी का सेवा करें। टाइम करे जिंदगी भर पहले सेवा लेते रहो पत्नी से इन वो गर्भ का समय ऐसा है सात आठ महीने या कम से कम चार पांच महीने ही जब चौथी महीने की हो जाती है उसके बाद उसकी सेवा करनी पड़ी विधि शास्त्र कह रहे सायित्री भावित तंस्त्री गर्भ बिहार स्वग्रे कुमार जन्मनोग्रेजकुम जन्मनोग्रेजि भावदी आत्मायोखा सत्या एवं सतता ही तदस्य द्वितय जन्मा अब संसारिका दूसरे जन्म का कवर्णन कर्मे जो दाल भात आदि बन के अंदर रेत हुआ था रेत बन करके वह पहला जन को प्राप्त किया कर जब स्त्री में प्रवेश कर दिया रेत भाव बनना ही पहला जन जन्म और जब प्रवेश कर देना और प्रथम जन की दृढ़ता हो गया अभिव्यक्ति होगी रेत भाव का कहना पुरुष में जब रेत हो गया तो उसका जन्म हो गया ये मान करके चला जाता की हर पुरुष जो है ग्रस्त आश्रम में उसको इस्तेमाल करेगा हाँ? संतान प्रदान करेगा सृष्टि को बढ़ाएगा इस तरह से कहा गया रेत बनने से ही प्रथम जन्म उस प्रथम जन्म की अभिव्यक्ति हुई जब स्त्री में प्रवेश और दूसरा जन्म क्या है संसारी का उसका वर्णन करने के लिए आरम्भ कर रहे हैं गर्भ रूप पति के आत्मा का पालन करने वाली जो वहा सावित्री अर्थात पति का आत्मरूप उस गर्भ को संभाल करके स्व अभिन्न भावना करती हुई उस स्त्री व पत्नी का भावित बहुत वह अपने स्वामी द्वारा पालनीय उसका पालन पोषण करनी चाहिए उसका सेवा भाव कैसे जज आदर के साथ प्रेम के साथ उसकी जय संभालना चाहिए क्यों क्योंकि वह स्त्री तम गर्भम क्योंकि उस गर्भ को अर्थात पुरुष की अपने आत्मा को ही उसने व स्थापित कर रखा है और उसको वह धारण कर रही है अतएव वो ये मान कर तो मैं स्त्री की सेवा कर रहा हूँ ऐसा नहीं पत्नी की मैं सेवा कर रहा हूँ ये भाव से नहीं इस भाव से जब मेरी ही स्वरूप आत्मा जो इसके अंदर शरीर जो गर्भ रूपेण स्थापित है और मेरा ही दूसरा रूप है मई इसमें इस रूप से प्रविष्ट हुआ हूँ ऐसी भावना से उस गर्भ की सेवा समझना चाहिए न कि स्त्री पत्नी की सेवा नहीं इसने पहले कहा था उस आदमी का आत्मा है क्या है आत्मा है कह दिया इसलिए क्या है मेरे अपना ही आत्मा मेरे पत्नी के अंदर विद्यमान है इसलिए मैं अपनी आत्मा का पालन पोषण कर रहा हूँ अपनी आत्मा का सेवा कर रहा हूँ इस भाव से पति को पत्नी की सेवा कर यही नहीं सोच रहे मैं अपने पत्नी का आजकल के सब बेअक्कल के लोग जो है ये तो सोचते है पहले जमाने में था कि भाई चार महीने की होगी अधिक से पांच महीने की हो गई तो मायके यहाँ बेच देते थे माता पिता के वहाँ रहती थी वो लोग कम से कम संभालते थे और से उसको ज्यादा काम गंदा नहीं करने देते थे समय प्रकार से विकास होता था सब ठीक होता था और आजकल ऐसे कुछ नौकरी में लगी हुई है कर रही है और आठ महीने तक भी पति का घर में ही सारा काम धंधा करना ही पड़ेगा उसे और तो कुछ करेगा ही नहीं कहीं बाल्टी पानी होने उल्टा उल्टा, उल्टा लेना पड़े आना पड़े तो भाई थोड़ा बहुत कर देता है नहीं तो वो भी नहीं नौकर रख देगा नौकर कितना सेवा करेगा नौकरानी करे रख भी दे कितनी वो भावना से कर पाए जो स्वयं के द्वारा उसका जो संभालने की भावना जो जुड़ता है वो एक अलग चीज है नौकर नौकरानी नोकर उनके द्वारा कराने अलग करा चीज इसलिए जितने भी है जो जन्म ले रहे हैं बालक बालिका है सबकी स्थिति है मानसिक तौर पर सब ये सब परेशान है सब पिता को भी उल्टा गाली देते क्यों देख जब पिता ने कभी गर्भकाल में भी उसकी सेवा नहीं किया है तो क्यों वो मानेगा जब जूता भी पहना है स्कूल जाने के लिए, वो मतलब से पहनाया है ना मजबूरी में तो इसी इसीलिए सुनना पड़ता है पहले जमीन ऐसे क्यों नहीं होता था? किसी पुत्र की हिम्मत नहीं होती थी पिता जी जबान खोल दे अब आज नहीं कारण क्या है ये सब शास्त्रीय सिद्धांत के हिसाब से जीवन होता नहीं और पत्नी का आपस में इस तरह का संबंध नहीं अगर गर्भवी काल में जब पति है पिता पति जो अपना पुत्र रूपा गर्भस्थ अपने ही पुत्र रूपेण विद्यमान अपराध रूप को सेवा कर दानी भावना है नही प्रेम है नही कुछ है नही तो आदर आदि कहाँ से इधर हो वैराग्य तो भी है और साथ साथ ये प्रक्रिया इसलिए बता दिया गया ताकि जो यदि आप संसार उत्कृष्ट कोटि का संतान चाहते है इस प्रक्रिया से जन्म प्रदान करें तभी वो संतान उत्कृष्ट कोटि का होगा नहीं तो निकृष्ट कोटि का होता है एक पंथ दो काज विधि का विधि भी हो गई और दूसरी तरफ वैराग्य का हेतु भी बन गया तम तो श्री गर्म करो अग्रही कुमारम जन्मो अग्रहिभावी देखो अग्रे अग्रे अधि दो, दो, दो बार अग्रे आ गया एक भी आ गया क्या तात्पर्य कुमारम जन्मनो अग्रे अग्रे अधिभाव थी पर पहला अग्रे कर लेना प्रसव होने से पूर्व प्रसव होने से पूर्व पति को क्या करना चाहिए अनेक संस्कार होते हैं जन्म से पहले ही गर्भ में रहते वक्त गर्भारण तो पहले हो ही गया उसके बाद गर्भ में रहते वक्त चौथे महीने से लेकर आठवें महीने तक अलग अलग संस्कार हर में इसको पुनसोगन संस्कार कहते हैं। पुनसुग संस्कार प्राप्त का प्रसव काल से पूर्व में होने वाला और प्रसव के तत्काल होता है वो है जन्म लेते ही किए जाने वाला कर्म उसका जात कर्म संस्कार पुरु कार, कार, कारता, कारता। पूर्व पुरुकाल उत्तर का के संस्कारों को अग्रे पहला कार्य कार्य इसलिए प्रसव उस गर्भिणी स्त्री उस गर्भ का पोषण करती है साण हो गया सो अग्रे क्या सामने वह गर्भिणी स्त्री ऊ में निश्चित रूप न अग्रे जन्म से प्रसव से पूर्व काल में ही तम कुमारम में जन्मनो अग्रह है ना जन्म नो जोड़ दो जन्म से पूर्व काल में ही क्या कर रही है कुमारम अग्रह अधिभावित दो बार आग्रह आया और अधिभावती भी बोल दिया प्रसव काल के आवेद में भी अव्यविभावी पोषण करती है तब वह पिता तीसरे सुल सा हो गया अब वह पिता यत कुमारम जन्म अग्रहिभावती वह पिता गर्व रूप से उत्पन्न हुए प्रसव के आनंद जात उसी समय में पैदा हुआ उस कुमार को क्या करता है जात कर्मादी अनेक संस्कारों से अधिबा संस्कारित कर देता है और वह संस्कारित करने का मतलब क्या वो अपना ही संस्कार कर रहा है आत्मा और जैसे हंडी का संस्कार नहीं कर रहा है अपना ही अब अप दूसरे रूप में उत्पन्न हुआ जो उस रूप को पुत्र रूप कुमार रूप उसको संस्कार प्रदान कर है अर्थात मै ही इस रूप में हूँ और मैं ही अपने रूप को भी संस्कारित कर रहा हूँ जैसे आप अपने आप शरीर को धोते हो समझो मिन वैसे पुत्रों को संस्कारित करेंगे मैं अपने आप को वास्तव में संस्कार कर ले रहा हूँ ऐसे पिता के अंदर भावना होना चाहिए ऐसा लोक आनंद क्यूँ ऐसी भावना करनी चाहिए इसलिए की मैं ही इस रूप में इस लोक का विस्तार कर रहा हूँ मैं ही पुत्र रूप में प्रकट होकर लोक का विस्तार कर रहा हूँ एवं सन्दाई में ही कहा इस प्रकार से ही पुत्र उत्पादन आदि परंपरा के चलने चलते हुए क्या इन लोगों की वृद्धि होती है तदस्य द्वितीयम जन्म यही संसारी पुरुष का दूसरा जन्म है पुत्र रूपेण जन्म लेना ही उसका दूसरा जन्म है। संसारी का दूसरा जन्म हो गया जो पहला रेत रूप था और वह सिंचन हुआ वह पहला जन्म अभिव्यक्ति पहले जन्म हुआ फिर जन्म की अभिव्यक्ति हुई वही वास्तव जन्म स्वीकार किया और फिर उसके पश्चात ये जो दूसरा जन्म रूप हो गया बाह्य स्वरूप से तो उसका उसी को कह दूसरा जन्म है कर करते हैं सी मतलब वर्द्री संय प्रकार से जो है अभिवृद्धि को प्रदान कर रही है गर्भूत किसको वर्णन कर रही है वो भर्ता का ही जो आत्मा पति का आत्मा रूपा वो गर्भ है जो उसका पान पोषण वर्धन कर रही है वो भाव भावित व्यासा रक्षित व्यास भर्तरा भवती पति के द्वारा उसका सम्यक प्रकार रक्षा अच्छा करनी ही चाहिए नहीं उपकार प्रत्युपकार मंत्रिण लोके कस कैन चित संबंध उप पदित है आज किसी का भी किसी के साथ किसी प्रकार की अच्छी संबंध बना रहना है उपकारी उपकार भाव रखनी चाहिए आप उसका उपकार कीजिए वो आप उपकार करेगा तभी तो परस्पर अच्छा संबंध रहेगा यदि उपकारी उपकारक भाव के बिना उपकार प्रत्युपकार मंदरेगा उपकार और प्रत्युपकार इसके बिना लोक में किसी भी एक व्यक्ति का किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में अच्छा संबंध हो नहीं सकता न उपरिजत संस्कार संसार का चलन इसी है यही संसार का चलन है बिना उपकार प्रत्युपकार का संसार चलता ही नहीं चल नहीं सकता है अनाधिकार से अभी तक भी चल रहा है आगे चलते रहेगा इसे किसान ने कितना बड़ा उपकार किया कितना मेहनत किया गेहूं कि वगैरह बनाया और आप खट से दस रूपये दिए खरीद लिये और काफी जो मुस्े हो गए नहीं नहीं। उसके उपकार को आपने प्रत्युपकार किया कभी और उल्टा रही आती है अनपढ़ है, उल्टा अनाजर करते हो अरे वो देहा अनपढ़ है य मेहनत ना हो तुम कहा जिंदे रहते हैं? क्या खाते उसी का मेहनत खा रहे हो और उसको अनाजर कर रहे हो कोई न्याय है ये उचित नहीं है वास्तव में वो हमारा उपकार कर रहा है हमें भी उसका उपकार करनी ही चाहिए नुपेड़ा इस भाव दो ये तो हड़ताल करते इसलिए अकल किसान क्या करे मजबूरी है आप उसको देने को तैयार नहीं ला रहे लोग जो है उधर से दो रुपए में खरीदती इधर दस रुपए में बेच देती बताओ कितना अन्याय है बीच वा दूध वाले एक बार हड़ताल कर लिए थे इसलिए तो की है और उनसे ले रहे हैं आप तीन रुपए, और यहाँ बेच रहे चौदह रूपये किलो खेत न बीच वाले हड़प लिए पैसा अन्याय है या नहीं मेहनत करे वो और उनसे तीन रूपए मिले लिए उन्हें हम कम से कम छह मिलेंगे तब तुम बारह रूपये बेचोगे चौदह रुपये बेचोगे हमको सात रूपए देना पड़ेगा हड़ताल किया उन लोगों जाकर के कुछ भाव बढ़ी और उनको छह रुपए मिलने लगा कितना अन्याय था उनके साथ दूध से लूट रहा उसके उसको उपकार करो वो भी क्यों गरीब बना रहे बेचारा वो भी तो साइकिल स्कूटर खरीद रहे तो पैदल कहां तक चलेगा तुम कार ले लिए, वो दूध भी पानी मिला करके कार खरीद लिए और इतना दूध का भी पैसा लेने को तैयार नहीं तुम्हारे तो उचित नहीं है ना? ये संबंध इसलिए खराब हो जाते है और उचित सम्बन्ध बनाए रखना है तो उपकार किया प्रत्युपकार करनी ही चाहिए उपवन होता है तम गर्भ स्त्री यथोक्तम गर्भ धारण विधान उस गर्भ को वह स्त्री जो है एथोक्त प्रकार से मैंने समय अनुकूल खाना पीना प्रतिकूल खाना पीना को त्याग इत्यादि जो पहले बताया उस प्रकार से जो है गर्भ धारण विधान गर्भ धारण का जो विधि है उसी का पालन करती हूँ जैसे आजकल तो अंग्रेज होंगे अंग्रेजी सिस्टम में तो उसमें क्या करते हैं कितने महीने ये गोली खाओ दूसरे महीने ये गोली खाओ गोलियों से पालन होता है गर्भों का विचित्र तरीका है और चम खिलाए जा रहे हैं कैल्शियम की गोलियां खाओ है कैल्सियम से ना हम लोग पहली परंपरा में तो वो बबूल का गोंड है बबूल का गुंड होता है और उसके पत्थर क्या कैसे चीज मिला करके लड्डू बना देते थे वो खिला माइयों का इतना तगड़ा बच्चा होता था और अब जो खाते है सब गोलियां और बन गया गोली कोई ना शरीर में ताकत न दिमाग में ताकत है कोई कुछ नहीं धमी नहीं जितना भी कर लो वो जन्म गर्भ में ही गोलियों का असर पड़ गया ना अंग्रेजी गोलियों का असर इतना कर गया विकास क्या होना है ढंग से दुर्दशा हो गया और जन्म के बाद तन काम प्लान क्या चाहता है ना दुनिया भर की पाउडर वाले वो सब पिलाएगी उल्टा पलटा चीज और जब खराबी हो जाते ये सब प्राकृतिक चीज से जिस प्रकार का विकास होना है वो कृत्रिम चीजों से थोड़ी विकास हो सकता है असंभव है इसलिए कोई आजकल के शहर के बच्चे आते लोग रट नहीं पाते तो हम यही कहते फारेक्स बाबू है ये ने? फारेक्स फारेक्स खाया है, है? और क्या क्या तो इलेक्ट्रोडिक्स आता है कॉम्प्लान आता है ये सब खा पी करके बड़ा हुआ बच्चा ये कहाँ लोग रट पाएगा माँ का दूध तो पिया है ही नहीं तो लोग क्या रटेगा ये है बोतल का दूध पी रखा है तो यही समस्या होता है इसलिए कहते गर्भधारण विधान जो शास्त्र आयुर्वेद है में विधान किया हुआ है किस प्रकार गर्भ को धारण कर किस तरह का पालन पोषण करनी चाहिए क्या खाना पीना चाहिए कितना विहार करनी चाहिए सब नियम बना हुआ है उस विधान के द्वारा वह गर्भ को धारण करती है धार्य अग्रे प्रा जन्मना प्रसव से पहले उसाली हुई रहती है स पिता।, पिता क्या करता है अग्रे बने जन्मोत्तर काल एक अग्रे कार्य जन्म न अग्र बने जन्म न दूसरे का ग्रह जन्मोत्तर का काल सपिता ग्रह एवं पूर्व में व जन्मनो मातृ जन्मरो जात जातमात्रम पैदा होती तत्काल ही जन्म के उत्तर क्षण नहीं जन्मरो जातम कुमारम जन्म से उत्पन्न वो जात कर्मा जिन पिता भावी जात कर्मा संस्कार के द्वारा पिता उसका भी संस्कारित कर देता है और उसका संस्कार करने का मतलब अपना ही संस्कार कर रहा है ये उस संसारी जीव का जो दूसरा जन्म हो रहा है उस दूसरे जन्म के माध्यम से उस संसारी जीव का जो संस्कार हुआ ही साथ साथ उस संसारी जीव के दूसरे जन्म के का कारण ही पूछ था जो पिता जो संज्ञा पड़ा है वो अपना भी संस्कार कर ले रहा है किस प्रकार से